ऋग्वेदीय ऐतरे उपनिषद के प्रथम द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस अध्याय के इस भाष्य में पूर्व अध्याय के तात्पर्य अर्थ का निर्धारण किया जा रहा है द्वितीय अध्याय की पूर्व अध्याय के साथ संगति बताने के लिए पूर्व अध्याय का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व एक बताया जा रहा है तो पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि तीन आत्माओं के होते हुए आप एक ही आत्मा है ऐसा प्रथम अध्याय का तात्पर्य कैसे निकाल सकते हो तीन आत्माएं हैं पूर्व पक्ष के अनुसार जीवात्मा ईश्वर और ब्रह्म ब्रह्म है निर्विशेष चेतन कारण उपाधि से कारण ब्रह्म है ईश्वर और कर्ता भोक्ता ब्रह्म है आत्मा जीवात्मा जिसको कहा जा रहा है इस प्रकार तीन आत्माएं हैं इसमें जीव भाव भी पूर्व पक्ष के अनुसार भेदवादी होने से वास्तविक है ईश्वर भाव भी वास्तविक है ब्रह्म भाव भी वास्तविक है तीनों की समान सत्ता है पारमार्थिक सत्ता है तो इस प्रकार ये तीन आत्माओ के रहते हुए आप कैसे कहते हो कि एक ही आत्मा है ये पूर्व पक्ष की जो शंका है इसका पहले निराकरण करने के लिए वेदांती के शिष्य ने एक प्रश्न करके पूर्व पक्ष के प्रति उत्तर देने का प्रयास किया कि तत्र जीव एक जीव एव तावत कथम ज्ञायते इस वाक्य से पूछा सिद्धांति के शिष्य ने कि आप तीन आत्माएं जो बता रहे हो इन तीन आत्माओं में से जीव नाम का जो आत्मा है कर्ता भोक्ता उसी का ज्ञान कैसे होता है बताओ ए वेदांत विद्यार्थी की आशंका पूर्व पक्षी के प्रति हुई भेदवादी के प्रति तो भेदवादी ने वेदांत विद्यार्थी की आशंका का समाधान करते हुए कहा कि एवं ज्ञायते श्रोता मंता इत्यादि तो से तो सो, श्रोतृत्वादी सो, लिंग से जाना श्रोत्र श्रोतृत्वादी रूप से आत्मा को जाना जाता है ये जो शंका की गई पूर्व पक्षी ने समाधान किया वे, वे, वेदांति के विद्यार्थी का सिद्धांति पूर्व पक्षी ने दिए हुए समाधान में विरोध नामक दोष दिखा रहे हैं श्रुति विरोध नामक दोष उनको दिख रहा है तो ये कहा कि ननु वी ननु वी ज्ञायते न से सिद्धांत है वहां तक न विज्ञातिर्विज्ञातरम विजानिया इत्यादि च इसे सिद्धांत ने पूर्व पक्ष के मत में विरोध नामक दोष दिखाया कहते कैसे विरोध होगा इसलिए कि श्रवणादि कर्तृत्व यह ज्ञायते जिसे आप कर्ता के रूप में जाना जा रहा है ऐसा मान रहे हो यानी विज्ञेय मान रहे हो उसी में अमत अविज्ञात इत्यादि इसी वेद के पूर्व वाक्य के द्वारा विज्ञेयत्व का निषेध किया जा रहा है तो एक ही वस्तु को विज्ञेय भी बताना अविज्ञेय भी बताना विरोध होगा न और श्रुति श्रुतियों के आधार पर बताया जा रहा है आप लोगों के द्वारा तो इस प्रकार ये श्रुति विरोध उपस्थित होगा इसे दिखाने के लिए कहा न और अन्य जो श्रुतियां हैं बृहदारण्यदि वे भी बताती हैं कि न मतेर मंतारम न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया इत्यादि श्रुति दूसरे शाखा के श्रुति वचनों से भी विज्ञाव का निषेध बताया जा रहा है आत्मा के ये जो पूर्वापर विरोध की आशंका हुई इसका समाधान पूर्व ने ये कहा कि कोई पूर्वा पर विरोध नहीं है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से सत्य विप्रतिषिधम इत्यादि वाक्य से पूर्व पक्षी जो सिद्धांति के द्वारा श्रुति विरोध नाम का दोष पूर्व पक्षी के मत में बताया गया उसका परिहार करने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्यम विरुद्धम बिल्कुल श्रुतियों का विरोध हो सकता है यदि जो आत्मा में विज्ञत्व तो बताने वाली श्रुति है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से विज्ञत्व तो बता दे यानी इंद्रिय ग्राह्यत्व तो बता दे तब तो विरोध होगा जिस प्रमाण से आत्मा को अविज्ञ बताया जा रहा है उसी प्रमाण से यदि श्रुति विज्ञा बताएगी तो विरोध होगा एक ही प्रमाण का विषय भी और अविषय भी बताएगी तो इस अभिप्राय से कहा कि सत्यम विप्रतिषिधम कह बिल्कुल श्रुतियों का विरोध हमारे मत में आ सकता है यदि श्रुति आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण से विज्ञ है ऐसा बता दें प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है ये कह दें लेकिन ऐसा नहीं है हम तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान निवार्य थे ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि श्रुति के द्वारा तो प्रत्यक्ष ज्ञान का निषेध किया जा रहा है आत्म विषयक यानी आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण का अविज्ञे बताया जा रहा है विज्ञे नहीं न मतेर मंतारम मनवीथा इत्यादि श्रुतियों के द्वारा तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विज्ञेत्व का निषेधर विज्ञ तो बताया जा रहा है दूसरी श्रुति के द्वारा श्रवणादि कर्तृत्व रूपेन नो अनुमान प्रमाण से आत्मा विज्ञा है करके कहा जा रहा है तु तो कहते ज्ञाए ते तू श्रवणादि लिंगे तो एक श्रुति प्रत्यक्ष प्रमाण का अविषय बता रही है आत्मा को दूसरी श्रुति अनुमान प्रमाण का विषय बता रही है तो इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से अविज्ञ अनुमान प्रमाण से विज्ञे बता रही है दो श्रुतियां तो इनका कोई विरोध नहीं होगा जैसे चक्षु को रूप को चक्षु से ग्राह्य और श्रोत्रादि से अग्राह्य कोई कहता है तो उस वक्ता का वचन परस्पर विरुद्धार्थक नहीं है वो रूप चक्षु से अतिरिक्त इंद्रियों से अग्राह्य ही है और चक्षुग्राह्य है इसलिए रूप में इंद्रिय ग्राह्यत्व भी है अग्राह्यत्व भी है इंद्रिय विशेष ग्राह्यत्व है और उस इंद्रिय विशेष से अतिरिक्त इंद्रिय से अग्राह्यत्व है जैसे ऐसे आत्मा प्रत्यक्ष से अग्राह्य है अनुमान से ग्राह्य है ऐसा दो श्रुतियां बता रही इसलिए कोई विरोध नहीं है यहाँ तक के भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब ननु श्रवणादि लिंगेनापी कथम ज्ञायते? इत्यादि जो भाष्य हैं, ये सिद्धांतिका पूरोपक्षी के प्रति प्रश्नातर है जो विरोध नामक दोष दिखाया है ना उसका परिहार हो नहीं सकता ये सिद्धांति कहेंगे इस अभिप्राय से ननु इत्यादि से सिद्धांति की पूर्व पक्षी के प्रति आशंका आ रही है ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में कि आत्मनि युगपत ज्ञान द्वय अयोगातो श्रवणादि काले मनन विज्ञान यो असंभवात यहीं से चलना है ना कहा से, से? में से अच्छा ये हो गया हम्म तो मनन विज्ञान शब्द अनुमति उच्यते आत्मन तद्विषयत्व शंकावादिनो उक्तवाद यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है अब टीका में है इसका उवतरन जो भाष्य में दूसरे पृष्ठ पर आ रहा है तथा अन्यत्रापि अन्य क्रियासु का अवतरण है टीका में इसे देखिए युगपद असंभवे अन्य विषय मनन क्रियया आत्माशंक्य अपि युगपतो न संभवतीह तथेति तो तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु इस वाक्य का अवतरण है ये योर युगपद असंभवे तो और मनन आत्मा में एक क्षणाव्छेदे असंभव होने से तो श्रवण हुआ शाद ज्ञान और मनन हुआ अनुमिति पूर्ववाक्य में मनन और विज्ञान शब्द अनुमिति रूप ज्ञान के परामर्शक है ये टीका करने का कहा था न अत्र प्रकरण मनन विज्ञान शब्दाभ्याम अनुमिति उचित इसलिए ये जो मनन शब्द श्रवण और मनन ये दो अलग अलग ज्ञान है श्रवण ज्ञान है शाब्द ज्ञान शब्द प्रमाण से हुआ ज्ञान और मनन है अनुमिति रूप ज्ञान अनुमान प्रमाण से हुआ तो ये जो श्रवण मनन है इन दोनों का योगपद्य असंभव होने से योगपद असंभव ये दोनों योगपद एक स्थान में आत्मा में संभव नहीं है तो टीकाकार कहते हैं कि अन्य विषय मनन क्रियया या अन्य विषय मनन क्रियया आत्मा मन इति आशंक आह तो सजातीय श्रवण मनन आत्म आत्मविषयक ही श्रवण आत्मविषयक ही मनन ये दोनों युगपथ असंभव होने से यदि विरोध नामक दोष बना रह रहा है तो ऐसा कर लें कि विजातीय जो दो ज्ञान हैं। विजातीय और ज्ञान में विजातीय तो होगा वो आपका एक आत्मविषय ज्ञान विषय को लेकर के और एक अनात्म विषयक ज्ञान आत्मविषय हुआ शाब्दोध श्रवण और मनन रूप अनुमित्यात्मक ज्ञान होगा अनात्मा वन आदि विषय ज्ञान वो भी आत्मा कोई होगा ना वन्यादि का ज्ञान भी तो इस प्रकार ये दो अलग अलग विषयक ज्ञान है वो युगपत आत्मा में रह सकते हैं इस प्रकार की शंका पूर्व कर रहे हैं दो ज्ञानों का योगपद्य सिद्धांति ने असंभव बताया पहले उसे ये नकार दो ज्ञान आत्मा में योगपत रह सकते हैं यह सिद्ध करने का प्रयास पूर्व करेंगे इसके लिए यहां पर कह रहे हैं कि तरही तो तरी का अर्थ निकलेगा सजातीय श्रवण मनन का योग आत्मा में असंभव होने पर यह तरी का अर्थ निकलेगा तो श्रवण मनन योर युगपद असंभवे तरी का ही अर्थ कर दिया अन्य विषयम अन्य विषय मनन क्रिया आ, क्रिया आत्मा इति विजातीय मंत्यशंक्य विजातीयत सजातीय अपि युगपत न संभवती तो ये कह रहे हैं कि अन्य विषय मनन क्रिया से आत्मा को मंतव्य अनात्मा मना जानावनिया विषयक मनन क्रिया से अनुमिति अनुमितिरूप अनुमिति ज्ञान लेकिन ज्ञान भी धातुअर्थ होने से उसे क्रिया कहा जा रहा है क्रिया शब्द ज्ञान के साथ ही और ज्ञान के लिए क्रिया क्यों कहा जा रहा है होने से। धातु के अर्थ को क्रिया कहा जाता है ना भुआ देव धातु सूत्र से जिनकी धातु संज्ञा होती है उनका अर्थ क्रिया होता है क्रियावाचक शब्द की धातु संज्ञा होती है जो में पठित है तो इसलिए मनन यद्यपि अनुमिति रूप ज्ञान है लेकिन वो अनुमिति ज्ञान ही यहां पर क्रिया होगी धातुअर्थ होने से मन धातु का अर्थ होने से तो अन्य विषय मनन क्रिया शब्द का अर्थ निकलेगा वन्यादि अनात्म को मनन क्रिया यानी अनुमिति रूप ज्ञान उससे आत्मा को मंतव्य मान लो तो ये वन्यादि को मनन क्रिया का लिंगत्वेन रूपे न अन्वय होगा आत्मन के प्रति आत्मा की अनुमिति होगी आत्मा मंतव्य का अर्थ अनुमान से जाना जाए तो उसके लिए फिर लिंग चाहिए ना जैसे वन्य को अनुमान से जानने के लिए धूम लिंग है ऐसे आत्मा को अनुमान से जानने के लिए कोई ना कोई लिंग चाहिए ज्ञापक चाहिए लिंग यानी निज्ञापक तो कहते वो हो जाएगी मनन क्रिया वो कौन सी मनन क्रिया से आत्मा मंतव्य होगा अनात्मा तो वन आदि विषयक मनन क्रिया से आत्म विषयक अनुमति होगी आत्मा मंतव्य होगा इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं तो ये कहते विजातीय क्रियाद्वयत सजातीय क्रिया द्वयम अपि युगपत न कहा है हाँ, युगपद न संभवती वहीं पर है तो विजातीय क्रियाद्वय जय से एक साथ आत्मा में नहीं रहती विजातीय क्रियाद्वय कौन हो गई श्रुध धातु का अर्थभूत श्रवण क्रिया यानी शाब्द ज्ञान और मन धातु का अर्थभूत मनन क्रिया यानि अनुमिति तो शाब्दबोध तथा अनुमिति रूप ज्ञान ज्ञानद्वय का जैसे योग पद्य संभव नहीं है ये दोनों विजातीय क्रिया अलग अलग दो धातु का अर्थभूत क्रिया है ऐसे कहते हैं सजातीय क्रिया द्वयम अपि। तो सजातीय क्रिया द्वय हो गई मन धातु का अर्थभूत मनन क्रिया ही उसका अलग अलग दो विषय होने से दो भेद हो जाएंगे एक वन्नी विषय मनन क्रिया वो लिंग बनेगी और आत्म विषयक मनन क्रिया वो कार्य होगी हेतु बन जाएगी वन्यादि विषयक मनन क्रिया और आत्म विषयक मनन क्रिया हो जाएगी उसका फल अनुमान प्रमाण का फल अनुमिति होता है ना और अनुमान प्रमाण कहा जाएगा लिंग को तो इस प्रकार ये सजातीय दो दो क्रियाएं हो गई मनन क्रिया ही दो प्रकार की अनात्म विषयक मनन क्रिया आत्म विषयक मनन क्रिया तो अनात्म विषयक मनन क्रिया साधन और आत्म विषयक मनन क्रिया उसका फल साध्य इस प्रकार क्रियावयम अपि ये पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं कि युगपत न संभवती तो जैसे विजातीय दो क्रियाएं आत्मा में एक क्षणा नहीं रहती ऐसे सजातीय क्रियाद्वय भी एक क्षणा नहीं रहेगी ये यहां पर कहा गया कहा जा रहा है सिद्धांति के द्वारा ही कि तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु यहां मननादि क्रियासु के बाद में थोड़ा शेष करने के लिए कहते हैं टीकाकार टीका में है मननादि क्रियास्वी ती इस प्रतीक के बाद में मननादि क्रियांतरम अपि न संभवती इति शेष तो मननादि क्रियासु मननादि क्रियांतरम अपि न संभवती तो ये एक वाक्य यहां पर पूरा हो जाएगा और आगे सर्वनादि ये दूसरा आएगा उसका अवतरण भी अलग से टीका में आएगा इस प्यारे के अंत में जो तीसरी पंक्ति है वहा वो श्रवणादि क्रिया से प्रतीक है ना उससे पहले उसका अवतरण है लेकिन यहाँ तक एक वाक्य होगा तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु मननादि क्रियांतरम अपि न संभवती शेष तो इसमें न संभवती यहाँ तक एक वाक्य होगा तो अन्यत्रापि अनात्म विषयक मननादि क्रियाओं से आत्मा आत्मविषयक मननादि क्रियाएं होगी इनमें ज्ञाप्य ज्ञापक भाव होगा ये नहीं कह सकते अन्य विषयक मनन क्रिया लिंग तथा तो आत्मा विज्ञ हो जाएगा मनन क्रिया से ये नहीं कहा जा सकता अब एक दूसरी शंका की जा रही है कि ननु मननादि क्रिया ही लिंगम टीका में ही कि ननु मननादि क्रिया ही लिंगम ये मनन क्रिया मनन क्रिया हो श्रवण क्रिया हो या आदि आदिशब से ग्राह्य विज्ञान क्रिया हो ये सब लिंग है तो लिंग को ही अनुमान नहीं कहा जाएगा दो पक्ष है ना उनमें भी धूम को ही अनुमान मानने वाला एक पक्ष और एक पक्ष है लिंग ज्ञान को अनुमान मानने वाला लिंग और लिंग ज्ञान में क्या अंतर है लिंग तो धूमादि है और उनका ज्ञान धुमादि तो द्रव्य भी होंगे और उन धूमादि का ज्ञान ये गुण ना गुण हो जाएगा वो जो है भूमादि का ज्ञान लिंग का ज्ञान वह करण है अनुमिति का यानी अनुमान प्रमाण है ऐसा मानने वाला एक पक्ष है उनकी ये शंका है कि ननु मननादि क्रिया ही लिंगम तो मननादि जो क्रियाएं हैं मनन और आदि से ग्राह्य श्रवण विज्ञान ये लिंग रूप होने से नच लिंगम करणम जो लिंग होता है वो करण नहीं होता अनुमिति का यानी अनुमान प्रमाण नहीं माना जाएगा लिंग को धूम ही अनुमान प्रमाण नहीं है धूम का ज्ञान अनुमान प्रमाण है जिससे जिसके अव्यवहित पूर्व में होने पर पर्वतोवन्यमान ये अनुमिति ज्ञान होता है वो हो जाएगा अनुमान प्रमाण तो धूम दर्शन मात्र से पर्वतो वन्य धूम मात्र से पर्वतो वन्यमान ये ज्ञान नहीं होगा लेकिन जिसको व्याप्ति विशिष्ट धूम का निश्चय है उसे अनुमिति ज्ञान होता है जिसको में वन्य की व्याप्ति का निश्चय नहीं है उसको नहीं होता है इसलिए यह माना जाएगा कि लिंग ज्ञान करण है करण यानी प्रमाण प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं ना करण शब्द से लेना अनुमिति प्रमा का करण तो अनुमिति प्रमा का करण मननादि क्रियारूप लिंग नहीं है अपितु तो उनका ज्ञान है लिंग ज्ञानम करणम नच लिंगम करणम अतीत लिंगे नापी अनुमिति दर्शनातो कहते लिंग को ही करण क्यों न माना जाए अनुमिति के प्रति यानी अनु, अनुमान प्रमाण क्यों न माना जाए इसलिए कि कहीं यज्ञशाला में वो धुए से होने वाला जो कालापन है वो हुआ है दिख रहा है तो अनुमान किया जाता है यम यज्ञशाला अतीत वन्नीवती अतीत धूमवत्वात ये यज्ञशाला अतीत वन्यमती है क्या मतलब अतीत काल में यज्ञशाला में वन्य था क्यों अतीत धूमवत्वात अभी वर्तमान में धूम न होने पर भी बिना धुए से वो काला नहीं होता और वो क्षेत्र आदि काला दिख रहा है यज्ञशाला का इसका अर्थ है कि अतीत में यहाँ धूम था और तो धूम बिना वनी के होता नहीं है तो इस प्रकार यहाँ अतीत जो लिंग है उससे भी अनुमति होने के कारण माना जाएगा लिंग मात्र करण नहीं है करण को तो विद्यमान होना चाहिए वर्तमान होना चाहिए और लिंग तो अतीत भी है भूतकाल में भी है अतीत का अर्थ है भूत तो भूत जो धूम उसके दर्शन से भी अनुमिति हो रही है लेकिन अतीत धूम का जो दर्शन है यानी ज्ञान है वो तो वर्तमान में है कालापन देख करके धुए का अति धुए का ज्ञान हुआ इसलिए उस धूम धु, ज्ञान को करण कहा जाएगा न कि धूम को अनुमिति के समय होना चाहिए करण नहीं तो अनुमिति नहीं होगी कारण को तो कार्य के समय रहना चाहिए अनुपस्थित और तो साल पहले भी यदि यज्ञ हो चुका है तो उससे भी वो कालापन आया हुआ प्रतीत होता है और अनुमितियां भी हो रही है यज्ञशाला अतीत वनिमतिथि करके ये जो अनुमिति जिस समय हो रही है उस समय होना चाहिए करण का आ, लिंग आ, क, करण का अवस्थान करण की उपस्थिति होनी चाहिए इसलिए लिंग को करण नहीं माना जाएगा ये यहां पर कहा कि नच लिंगम करणम अतीत लिंगे नापी अनुमिति दर्शनात् जो अतीत लिंग है भूतकालीन लिंग है उससे भी अनुमिति दर्शनात् निकल रहा है कि करण जो होता है वह वर्तमान होता है ये एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं ना कि अने न करण अपेक्षितम इति अपेक्षित भले ही लिंग अतीत हो लेकिन और भविष्यत का भी होता है यदि किसी यज्ञशाला के पास में सब सामग्रियां ला करके रखी हुई हैं अरणि मंथन आदि सब सामान तो लगता है कि भविष्यत में यहां पर अग्नि आने वाला है वो भविष्यत भविष्यकालीन धूम की सामग्री सब दिख रही है तो इस प्रकार चाहे आतीत हो या भविष्यत हो लिंग चलेगा लेकिन वर्तमान करण होना चाहिए करण का अतीत होना नहीं बनेगा तो आतीत धूम का ज्ञान तो वर्तमान है इसलिए वो करण बनेगा लिंग ज्ञान ये यहां पर कहा वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कालेपन को देख करके प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं कहा जाएगा अनुमिति ही करनी होगी क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का तो विषय वर्तमान होता है वो कालापन देख करके वो धूम की अनुमिति करेंगे और फिर वो धूम का अनुमित्त्मक जो ज्ञान है वो अतीत वन्नी के ज्ञान का करण बनेगा वह अनुमिति धूम विषेक अनुमिति वर्तमान है और वन्य विषेक अनुमिति होने वाली है तो नचलिंगम करणम अतीत लिंगे नापी अनुमिति दर्शनात् तो फिर कर्ण कौन होगा तो कहते किंतु लिंग ज्ञानम करणम लिंग ज्ञान को करण माना जाएगा न चयापी अनुमिति काले सत्वनियम अब एक कह रहे हैं कि तस्यापि यानी लिंग ज्ञान श्या अनुमिति काले सत्वनियम न क्योंकि ये जो दो ज्ञान होंगे एक लिंग ज्ञान और एक अनुमिति ज्ञान ये दोनों रहेंगे कहा तो योग होगा ना उन दोनों में भी तो सजातीय का भी योग असंभव है इसलिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि च तस्या अनुमिति काले सत्व नियम तो लिंग ज्ञान रूपकरण को भी अनुमति क्षण रहने का कोई नियम नहीं है ये कौन कहेंगे पूर्व पक्षी तो कहा फिर अनुमिति कैसे होगी अनुमिति के समय नहीं रहेगा ये लिंग ज्ञान तो तो कहते पूर्व क्षण सत्मात्रेण कर्ण तो तय योगपी न दोषेत तो पूर्व क्षण तो पूर्व क्षण यानी जिस समय अनुमिति होनी है उससे अव्यत पूर्व क्षण लेना और उस पूर्व क्षण में विद्यमानता ये है सत्व वर्तमानत्व किसका लिंग ज्ञान का तो लिंग ज्ञान अनुमिति से पूर्व क्षण में वर्तमान होने मात्र से करण में जाएगा तो कर्णत्व उपपत्त्य क्योंकि करण तो कारण विशेष होता है और कारण का लक्षण है कार्य नियत पूर्ववर्ती कार्यक्रमान कारण कार्य से अव्यहित पूर्व क्षण में कारण का होना जरूरी है और वो कारण विशेष है करण व्यापारवान कारण को करण कहा जाता है ना कारण तो सामान्य निर्व्यापार भी कारण हो सकता है लेकिन व्यापारवान करण तो व्यापारवान ही होगा सब व्यापार कारण का नाम है करण और व्यापार शब्द का अर्थ है तजन्य सती तजन्य जनकत्वम व्यापारत्वम इस प्रकार का व्यापार सहित जो ज्ञान कारण उसे करण कहा जाएगा और वो करण कारण विशेष होने से अनुमिति रूप कार्य से अव्य पूर्व क्षण में रहने मात्र से भी करणत्व की सिद्धि होगी इसलिए अनुमिति है उत्तर क्षण में और पूर्व क्षण में है करण ज्ञान और अनुमिति ज्ञान है उत्तर क्षण में तो यो, ये कावच्छेद देना दोनों नहीं है इसलिए योग पद्य नहीं होगा योग पद्य न होने से दोष नहीं है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो इसका निराकरण सिद्धांती कर रहे हैं तो ये पूर्व पक्षी की शंका ननु से लेकर के यहां तक है तो न यहां से निराकरण है मननादि वननादीलिंग से साक्षीप्स स्वतः विशेषा श्रवणशन तुम्हक अपि तत्काले तत्काल इति इतिभाव तो कहते योगपद्य नहीं है इसलिए कोई दोष नहीं है ये नहीं कह सकते ऐसा न कार्थ निकलेगा क्यों कहते हैं जो श्रवण मननादि रूप लिंग ज्ञान है यह लिंग ज्ञान कैसा है साक्षी रूप है श्रवण मनन यह मन की वृत्ति रूपा है श्रवण है शाब्द ज्ञान तो शा, शब्द प्रमाण से उत्पन्न हुआ शाब्द ज्ञान मन की वृत्ति रूप है और आपका ये जो है मनन ये है अनुमिति ज्ञान मनन का अर्थ अनुमिति ज्ञान किया ना तो ये जो श्रवण मननादि है मनु रूप होने से वेदांत में नियम है अंतकरण तथा अंतकरण के धर्म साक्षी वेद्य होते हैं श्रवणादि को लिंग माना आप लोगों ने और श्रवण का ज्ञान वो करण होगा ये कह रहे हो तो श्रवणादि तो मनोवृत्तियात्मक होने से मनोधर्म हो गए वो करण नहीं है अनुमिति के अपितु अनुमिति का करण होगा श्रवणादि रूप मनोवृत्ति का जो ज्ञान वो करण मानना होगा और वो ज्ञान उस ज्ञान का स्वरूप क्या है ये असाक्षी क्योंकि मनोवृत्ति मनोधर्म होने से अंतकरण एवं अंतकरण के धर्म साक्षी वेद्य है तो साक्षी वेद्य होने से साक्षी के स्वरूप से ही जाने जाएंगे और वो साक्षी रूप जो ज्ञान है श्रवण मननादि का जिसको जिसे आप लिंग ज्ञान कहना चाहते हो पूर्व पक्षी से सिद्धांति कहते हैं वो साक्षी अनित्य है कि नित्य है उसमें हो तो कोई भेद है नहीं ये श्रवण का ज्ञान है ये मनन का ज्ञान है ये विज्ञान का ज्ञान है ऐसा ये श्रवण मनन विज्ञान रूप जो साक्षी के विषय है वेद्य पदार्थ इनके बिना साक्षी को देखते हैं तो वो तो एक ही है उसमें कोई अंतर भेद ही नहीं है तो मानना पड़ेगा एक जो साक्षी स्वरूप ज्ञान है लिंग उसमें अवांतर भेद का प्रयोजक हो जाएगा उसका विषय भेद और विषय है श्रवण मनन विज्ञान इत्यादि जो लिंग है वही साक्षी ज्ञान रूप लिंग ज्ञान का वो हो जाएगा ना विषय तो विषय भेद से मानना होगा साक्षी ज्ञान में भेद आपको तो वो ये आगे कह रहे हैं कि श्रवण मननादि लिंग ज्ञानस्य से साक्षी रूप से स्वतो विशेषा विशेष शब्द का अर्थ है भेद तो साक्षी रूप ज्ञान में स्वतः कोई भेद नहीं है ये अर्थ निकलेगा कि स्वतो विशेषावे नवनादि निरूपित्व वशेन तस्मापक वक्तव्य तो स्वतो स्वतना स्वतो कोई भेद न होने से ये श्रवण स्रवन रूप लिंग का ज्ञान है ये मनन रूप लिंग का ज्ञान है ऐसा भेद दिखाना होगा तो श्रवनादि निरूपित ही भेद दिखाना पड़ेगा तो ये कहते हैं कि श्रवणादि निरूपित्व वशे नहीं व त अनुमापक वक्तव्य तो ये श्रवनादि निरूपित जो साक्षी का अवांतर भेद वो लिंग बनेगा और उसी से अनुमापकत्व अनुमापकत्व याने अनुमिति के प्रति तो तस्य में साक्षी ज्ञानस्य ज्ञानस्य ज्ञानस्य लिंगादि लिंग या साक्षी रूप जो लिंग ज्ञान उसमें अनुपा अनुमापकत्व याने श्रवणिंग वक्तव्यत्वेन णत्व तो मानना पड़ेगा तत्सत्ताया अपि तत्काले इति भाव तब तो जो ये है आपका साक्षी ज्ञान में यानी लिंग ज्ञान में भेद दिखाने वाला जो लिंग है रूप लिंग, उसकी सत्ता भी उस समय दिखानी पड़ेगी तो श्रवणादि जो वृत्यात्मक ज्ञान है मनोवृत्त्यात्मक ज्ञान उनको भी करण में भेद दिखाने वाले के रूप में जिस समय करण है यानी लिंग ज्ञान है उस समय दिखाना पड़ेगा तो फिर एक तो लिंग ज्ञान और दूसरा ये लि, आ, लिंग वो भी ज्ञान ज्ञानात्मक ही है ना श्रवण है शब्द ज्ञान मनन है अनुमिति ज्ञान तो इन इनका योग पद्य हो जाएगा ना दो ज्ञानों का योग पद्य होने से एक साथ दो ज्ञान नहीं रहते हैं ये नहीं कह सकते तो वास्तविकता ये है कि एक साथ दो ज्ञान नहीं रहते हैं लेकिन यहां वो दोष आ रहा है फिर वो दोष वैसा का वैसा बना रहेगा ये यह यहाँ पर कहना चाहते हैं सिद्धांती कि श्रवण मननादि लिंग विज्ञानस्य से साक्षी रूप स्व विशेषा भावन श्रवणि निरूपित तुम्मापक वक्तव्य तत्सत्ताया तत्ता तत तत श्रवनादी की सत्ता भी तत्काले ओलिंग ज्ञान काल में माननी पड़ेगी तो रहेगी यदि अनुमिति काल में भी तो तत्काल में तत्शब्द से अनुमिति को लीजिए अनुमिति के समय उनको भी मानोगे तो वो जो है योग पद्या भाव दिखाया था वो सिद्ध नहीं हो पाएगा योग पद्य आएगा और योग पद्य दोष है ननु। अब ये यहां तक तो उस प्रथम वाक्य का अर्थ हुआ तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु मननादि क्रियांतरम अपि न संभवती ये जो एक वाक्य बना ने टीका में थोड़ा बताया हुआ से जोड़ करके इतने का भावार्थ टीका में टीका ने बताया अब श्रवणादि क्रियाच स्व विशेषु एव इत्यादि का अवतरण है टीका में यह अवतरण यदि भी थोड़ा सा लेकिन ये न्याय का विषय है ना जो का शंका वगैरह चल रही है न्याय को लेकर के चल रही है इसलिए विषय तो काफी हुआ ग्रंथ कम हुआ पंक्ति कम एक ही वाक्य लगा और टीका में तो कई एक वाक्य हो गए विषय अधिक हुआ अब बाकी का श्रवणादि क्रियायाश्च इसके अवतरण टीका सहित तो इस वाक्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं